ओ शांति शांति शांति शंकर केशवं केशवमंवादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुररात्मती मूर्तिभागिने हाय दक्षिणामूर्त नम ओ शनियोग विधि में छ सहकारी प्रमाण हुए लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समख्या विचार कर रहे थे अभी देखे पृष्ठ संख्या बहत्तर सेवनटी उसमें चित्र दिया है अंतिम में विनियोग विधि के सहकारी प्रमाण सूती श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या से हो गए उसमें जो श्रुति है वो तीन प्रकार की होगी विधात्री अभिधात्री विनियोक्त उनमें से जो विनियोक् है वो ही अंगांगी बोधन करवाएगा और ये विनियोक्ति तीन प्रकार की होगी विभक्ति रूपा एकाभिधान रूपा और एक पद और ये जो विभक्ति रूपा हो गई दक्षिण पार्श में दिया विभक्ति रूपा भी तीन प्रकार की हो गई एक तृतीय श्रुति तृतीया के द्वारा दो उदाहरण दिया गया था ब्रीहीजय तो अरुणया एक हाय, एक गोमांति ये दो उदाहरण दिया था उसमें जो ब्री अच्छा हाँ उसमें जो ब्रीही है वो द्रव्य है ब्रीही याग का अंग हो रहा है ये द्रव्य है और Uh, अरुणा ये गुण हो गया तो गुण भी क्रिया का क्रयण रूप जो सोम क्रयण तो वो सोम का क्रिया का अंग अरुणा बन गया कहते हैं ये जो अरुणा वर्ण है अरुणा अर्थात वर्ण लाल वर्ण ये वर्ण कैसे क्रिया का अंग बन जाएगा उसके लिए कहा कि गोरूपक द्रव्य परिच्छेद गोर के द्वारा सेवनटी गो रूपक द्रव्य परिच्छेद के द्वारा अर्थात ये अरुणा वर्ण के द्वारा गो रूप द्रव्य परिचिन्न हुआ परिचिन होकर के गो अभिक्रयण का अंग बन जाएगा गोद्रव्य है तो इस प्रकार ये तृतीय श्रुति का दो उदाहरण दे दिया आगे द्वितीय श्रुति द्वितीय श्रुति से एरो कर दीजिए नीचे के लिए और सप्तमी श्रुति से जो एरो है उसको काट दीजिए क्योंकि नीचे जो क्रियात्मिका मंत्रात्मिका दिया ये द्वितीय श्रुति का उदाहरण है ये सप्तमी श्रुति का नहीं ये द्वितीय श्रुतिका नेट में जितने लोग हैं सबको समझ में आ गया ना तो द्वितीय श्रुति जैसे तृतीय श्रुति का दो उदाहरण दे दिया इसी प्रकार द्वितीय श्रुति का दो उदाहरण हुआ क्रियात्मिका मंत्रात्मिका क्रियात्मिका हो गया ब्रहीन प्रोक्षति ब्रहीन द्वितिया है और मंत्रात्मिका इमाम अग्रभ्रणन रसनाम ऋत्य अस्वाभिधानी में आदत्त तो वो मंत्र रूप है मंत्र अश्वाभिधानी ग्रहण अश्व का लगाम का ग्रहण करने में अंग बन गया ये दोनों द्वितीय श्रुति हुआ और सप्तमी श्रुति का उदाहरण यह नहीं दिया सप्तमी श्रुति का उदाहरण वहाँ दिया था यद आहवनीय जुगोती आहवन सप्तमी है आहवन यग्नि में हवन करता है ये जो विनीवोक् विधि विनीवोक् का जो तीन प्रकार हो गया विभक्ति और एकाभिधाना एक पद ये विभक्ति का फिर तीन प्रकार यहाँ तक तो उदाहरण हो गया ये तीन हाँ हाँ और तो ऐसा आया नहीं ये तो पता नहीं कल किंतु विचार करने का समय उस दिन कल ही हम बोला था कि ये देवता के लिए ऐसा भी तो किंतु देवता के लिए कुछ अंग नहीं होता देवता कर्म का अंग हो जाता है तो इसलिए और तो दिया नहीं तो अगर होता तो कुछ देते हैं ठीक है आगे एकाभिधान श्रुति का उदाहरण देते हैं पृष्ठ संख्या सेवन सिक्स सात उसमें चित्र है पशु न पशु न के पद हो गया तो उसमें प्रकृति भाग हो गया पशु पशु अर्थात पासवद्ध प्राणी तो हो गया और टा टा हो गया प्रत्यय पासबद्ध अर्थात जो पशु के द्वारा अभी कर्म किया जाएगा वो पशु को वहाँ बांध करके रखे हैं तो टा हो गया प्रत्यय अभी टा प्रत्यय में कारक करण कारक है वो और उसमें एकत्व तो संख्या भी है और पुंगलिंग भी है तो अभी एक ही प्रत्यय अभिधान एक हो गया टा उसी के अंदर में तीन रह गए अभी अंगी कौन होगा कारक जो करण कारक हो गया और एकत्व तो और पुंगे दोनों अंग हो गया दिखा दिया था जैसे यहाँ एकाभिधान दिखा दिया इसी प्रकार की एक पद रूपा से तो यह, आ, यह, यह याग एक पद रूपा से पशु अच्छा एक पद रूपा से संख्या और पुंस्तो पशु का अंग बन जाएंगे पशु और टा एक ही में है एक ही पद में है तो टा के अंदर में पुंगस्तु और एकत्व तो है तो ये पशु का भी अंग बन जायेंगे अभी एक ही पद में पशु भी है टा भी है टा के अंदर में पुंगस्तु और एकत्व तो है तो पुंग्व तो पशु का अंग कैसे बनेंगे समान अभिधान नहीं होगा किन्तु एक पद में है एक तो एक पद रूपा ये भी एक प्रकार की विनियोग होगा अभिधान जैसा टा एक कुछ को कहता है पशु एक अलग को कहता है और टा पशु के साथ आता है बाद में तो इसलिए टा अलग अभिधान हुआ पशु अलग अभिधान हुआ क्योंकि पशु के आगे हम टा लाते हैं तो पशु टा आने से पहले उसका अर्थ है ना तो इसलिए पशु अभिधान हो गया अभिधान वाचक ये पशु पशु एक वाचक है टा भी एक वाचक है नैया एक का मत में टा अलग पद है ना एक ही पद है अलग अलग पद है तो ओम तो दो अलग अलग पद है इस पर पशु टा दो अलग अलग पद हो गए तो विधान उनका मत में तो स्पष्ट है और व्याकरण मत पशु और एक पशु का अंग जब एकत्व पुंस बनेंगे एक पद रूपा पशु का अंग तो एक अभिधान रूप नहीं है पशु अलग हो गया टा अलग हो गया इसलिए पशु का अंग जो बनेंगे ये दोनों तो एक, हो एक, एक, एक दोनों का अलग हो गया किंतु एक अभिधान टा एक अभिधान है पशु एक अभिधान है दोनों का अर्थ अलग अलग है मतलब टा के अंदर में तीन रहे ऐसे त के अंदर में भी जैसे Man, Man, तीन के रहते हैं तेजी तो तो है? बना रहा आर्थिक बना रहा संख्या रहा पुरुष रहा इतने सारे रह गए तो वो सब अंदर में एक ही तव के अंदर रहे आर्थिक बना का अंग हो जाएगा एकत्व तो संख्या उसी के तो तो अंदर में रहा और एकत्व तो संख्या जो कि तव के अंदर तो में है वो भी याग के, के साथ कैसे उनमे होगा कहते एक पद होकर के होगा एकत्व पुंसो कारक के साथ एका एक अभिधान है रूपा एक अभिधान है टाइम ये क्योंकि एकत्व और पुंस ये करण कारक का अंग बनेंगे कारक उसमें मुख्य है क्योंकि जो टा है उसमें कारकत्व तो मुख्य है करण कारकत्व तो है और ये सब उसका अंग है तो यहाँ जो कारक है वो क्या है कहते ये पुरुष है यहाँ जो कारक है कितना है कहते एक है कारक तो उसमें प्रदान। आगे देखिए पृष्ठ संख्या सवेन एटत्तर सृतिर्लिंगादिभ्य प्रबला लिंगादिष् न प्रत्यक्षो प्रत्यक्ष विनियोजक शब्दों कि कलप्य तेर विनियोजक यहाँच तेनियोजक शप्यवत प्रत्यक्षया विनियोगस्य कृतत्वेन श्रुतिया विनियो कृत कलशक् अतएव ईंद्रिियाा नेपस्थापना किंतु ईंद्रियापत्यम उपतिषत गारहपत्यमित द्वितयाश्रुतिया गर्भपत्योपस्थाव यम सा यम श्रुतिर जो प्रथम प्रमाण हुआ लिंगादिभ्यः प्रवला लिंगादि कहने से आदि से कितने आयेंगे चार।, चार।, चार उनसे प्रवला है हेतु है देते हैं लिंगादिशु न प्रत्यक्ष विनियोजक शब्दों अस्थि लिंग जहाँ विनियोग करेगा वहाँ प्रत्यक्ष शब्द नहीं है तो, तीका में देखिए यहाँ थोड़ा अधिक टीका देखेंगे इस जगह में एवं एव श्रुते प्रमाणापेक्ष विनियोजक निरूप्य श्रुति प्रमाण होकर विनियोजक हो जाएगा अंगांगी भाव बोधन करवाएगा तस्या तरह श्रुते लिंगादिभ्य पंचे प्रमाण्य प्राबल्यम आह लिंगादी पांच से ये प्रमाण से प्रबल है बलवती है कुत इकांक्षा तरह हेतु आह लिंगादिशु न प्रत्यक्ष विनियोजक शब्दों अस्थित कितु कल्प्य कह दिया लिंगादि में ये लिंग क्या है आगे एक दृष्टांत दे दृष्टान तो थोड़ा समझाएंगे चलिए पहले दृष्टांत तो देख लेते हैं ये देखिए दक्षिण पार्शो में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह त्रयोदश पंक्ति में है तक मिला निच्चे से ऊपर से नीचे से नीचे से होने से कहेंगे ना नीचे सेवेंटी नाइन में ऊपर से त्रयोदश तत्र से बीच में है थोड़ा एक प्रतीक है प्रतीक नहीं है प्रतीक है अच्छा प्रतीक है इंद्रिया गारोपत्यम इत्यादि ना हाँ। उसका नीचे कदाचन स्तरीर अशी ने दासू से ये असौ मंत्री ऋग ऐसी हो गया यो है इंद्रो देवता ये ऐस्य क्या सूत्र से क्या प्रत्यय होगा उसे क्या प्रत्यय हो जाएगा अण इंद्रो तो देवता देवता से अन्न हो से क्या बन जाएगा फिर हो हो हो फिर जा गया हरि है से जाएगा जाएगा इंद्री कहते हैं इति अर्थात इंद्रो देवता त्र से प्रकाशना कहा जाता है और दूसरा और मंत्र है देख लीजिए बाम पार्श्व में जो मूल दिया है वाम पार्श्व मतलब उपरपृष्ठा मूल में चतुर्थ पंक्ति में है किन्तु इंद्रिया गारोपत्यम उपतिष्ठता इंद्रिया तृतीय विभक्ति है तो इंद्रिया ये कहता है कि ओ इंद्रिया ओ इंद्रिया अर्थात तो इंद्रिय के द्वारा इंद्रिका तृतीया हो गया इंद्रिया इन्द्रिया तो गर्भपत्यम उपतिष्ठते अर्थात ये रिग का नाम हो गया इंद्री एक कदाचन स्तरी रसी ने सी दासुसे ये मं, था मंत्र ये मंत्र का नाम हो गया ऐग अभी टीका में राइट साइड में सेवनटी नाइन में इति असो रेग ऐन्द्री तत्र इंद्र प्रकाशना क्यूंकि वह इन्द्र का प्रकाशन हो रहा है इंद्र देवता क्या है अर्था वो इंद्र न थोड़ा पाठ संशोधन कर लीजिए न लीजे रकार दीर्घकार सो काट दीजिए दीज स्तरी स्त्रीय अर्थात तो कभी भी आप घातको नवती ओइंद्री रिक का नाम वो मंत्र का नाम हो गया ओइंद्री रिख कैसे इंद्र उसका ये इंद्र दे दिया इंद्र प्रकाशनाथ जब ओइंद्री रिक हुआ उसमें विग्रह हो गया इंद्र देवता अस्य तो ओइंद्री ये जब नाम ही सुने के हमारा बुद्धि में आ जाएगा अच्छा इंद्र देवता अव्य कश्य कहते हैं ये मंत्र यह मंत्र को इंद्री कहा गया क्यों कहा गया कह गया गए इस मंत्र का देवता हो गया इंद्र ये कैसे पता चला कहते देवता तो यह सूत्र है लोग में तो होने से ये, ये, ये मंत्र हो गया इंद्री ये मंत्र का नाम हो गया इंद्री जैसे गायत्री मंत्र का नाम हो गया इसी प्रकार के मंत्र का नाम हो गया इंद्री अभी इंद्री में क्या होता है कि कहते तो भो इंद्र तो ये ऋचा हो गया कदाचन स्तरीर असी ने सचि दासु ये मंत्र का अर्थ व्याख्यान करते हैं तो न इंद्र इंद्र संबोधन है अर्थात भो इंद्र आगे कदाचन स्तरीर असी कदाचन स्तरीर असी न न का अन्वय जाएगा कदाचन न स्तरी असी स्तरी का अर्थ स्त्री अहिंसा तकोदाचन तो कदाचित तो स्तरी असी असी अर्थात भ तो स्तरी का अर्थात घातकों आप कभी भी मारने वाले नहीं होते हो इतना अंश का अर्थ हो गया किंतु मंत्र में है कदाचन स्तरी रसी नेन्द्र यहाँ तक तो व्याख्यान हो गया है इंद्र आप कभी भी घातक नहीं होते हो और सचिदासु से दाश्री धाते दास दाने दासरी धातु से बस प्रत्यय करेंगे तो बस प्रत्यय करने से पशु बसु, बसु प्रत्यय करेंगे तो प्रातिपदिक हो जाएगा दास आगे जब चतुर्थी होगा वह संज्ञा हो जाएगा बसो हो संप्रसरण हो करके वो को वो हो जाएगा तो हो जाएगा दासु से दासु से अर्थात दान करने वाले के प्रति दान करने वाले के लिए तो दान करने वाले के लिए सस्य से प्रिय प्रीण से आप प्रीत होते हैं जो दान करते हैं आप उनके लिए प्रीत होते हैं किंतु आगे पंक्ति में किंतु आहुतिं दत्तवते यजमानय प्रियसे इति तस्या अर्थ आहुति देने वाले यजमान के लिए आप प्रिय से आप उनको मतलब प्रीतिभाजन हो जाते हैं आपका अर्थात आप उनको प्रीति करते हैं फिर अर्थात उनका हित तो करते हैं यदि तस्या अर्थ ये मंत्र का अर्थ हो गया यह मंत्र को मंत्री कहा गया मंत्र का अर्थ हो गया हे इंद्र आप कभी भी घातक नहीं होते हैं जो आपका आहुति देते हैं आप उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं ये मंत्र का अर्थ हो गया ये तो अभी इस मंत्र में इंद्र है तो कहा जाएगा कि यह मंत्र इंद्र को प्रकाशन करने के लिए समर्थ है क्यों कहेंगे इसमें ये मंत्र मतलब ये मंत्र में इन्द्र शब्द है होने से कह दिया गया कि इंद्री और अन्यत्र वाक्य है इंद्रिया गार्भपत्यम उपतिष्ठते वो भिन्न मंत्र है ये जो कदाचन स्तरी ऋषि नेन्द्र सस्यू से भिन्न मंत्र है और इंद्रिया गार्भपत्यम उपतिष्ठते भिन्न मंत्र है अभी प्रश्न होगा इंद्री उँद्रे। मंत्र का नाम है इंद्रिय मंत्र का नाम है मंत्र आ, ये मंत्र का हाँ ये मंत्र का शब्दावली है तभी तो जो मंत्र हो गया और इंद्री अभी दूसरा मंत्र है और इंद्रिया गारहपत्यम उपतिष्ठते ये ब्राह्मण अंश है मूल में ये ये, ये ब्राह्मण भाग का है मतलब मंत्र, मंत्र ब्राह्मण वेदत्व ये भी मतलब वेद का भाग है किंतु ये मंत्र अंश नहीं है ये ब्राह्मण अंश क्यूँकी ये क्रिया को कह रहा है क्या कह रहा है कि इंद्रिया इंद्रिया तृतीय है तभी तो यहाँ शंका होगा इंद्रिया का क्या अर्थ है कहते इंद्री की द्वारा ये इंद्रिया क्या है कहते मंत्र तो इंद्रिया गर्भपत्यम उपतिष्ठते जो वाम पार्श्व में मूल में है चतुर्थ पंक्ति में तो यहाँ इंद्रिया गर्भपत्यम उपतिष्ठते यहाँ कोई इंद्र को कहने के लिए तो लिंग आदि अभी यहाँ क्या विचार चलेगा यहाँ लिंग से अंगा अंगी निर्णय करेंगे अथवा श्रुति से अंगांगी निर्णय करेंगे लिंग क्या है कहते हैं सामर्थ्यम सर्वशब्द लिंगमित्य लिंग अच्छा विधीयत अच्छा हृष्ठ संख्या 82 देखिए बयासी आठ दो उसमें दिया लिंग निर्वचनम कहता है कि शब्द सामर्थ्यम लिंगम शब्द का सामर्थ्य सामर्थ्य क्या है अर्थ को कहना तो शब्द अर्थ को कहना यही उसका लिंग हो गया अभी जहां पाठ चलता है 78 में तो देखिए मूल में प्रथम पंक्ति हो गया से यम श्रूती लिंगा दिव्य प्रबला तो लिंगा दिशु प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द न अस्थित लिंग हो गया सामर्थ्य केवल कुछ अर्थ को कह देगा तो अभी उसमें किंतु साक्ष्यत कोई शब्द नहीं है कि जो कह देगा ये इसका अंग होगा उदाहरण देखिए चतुर्थ पंक्ति में दिया पंक्तिविद्यागारह प्रतिम उपतिष्ठते ईंद्री हो गया रिग का नाम ये लिंग से अर्थात ये इंद्रिय शब्द से सामर्थ्य क्या रहा कहते इंद्र देवता को कहने के लिए सामर्थ्य आ गया तो ठीक है सास्य देवता लेकर के इंद्रिया शब्द के द्वारा हम इंद्र देवता ऐसे प्रकाशन हो रहा है ये ठीक है किंतु यह जो कदाचन स्तरी रि नेासू से इस मंत्र इसको इंद्रिय रिक हुआ ये इंद्रिय रिक इंद्र देवता के लिए व्यवहार होगा ये कहा, कहा गया ये रिक का संबंधी है इतना पता चल गया विनियोग कहाँ होगा ये कहा पता चला क्योंकि विनियोग करेगी आखिरी शब्द शब्द कहेगा ये इसका अंग होगा तो यहाँ कोई शब्द नहीं है इंद्रिया इतने के द्वारा इंद्र देवता ठीक है मिल गया आपको तभी तो प्रत्यय लेकर के किन्तु इंद्र को आवाहन करने में यह मंत्र व्यवहार होगा इंद्र का उपस्थापन उपस्थापन स्तुति इंद्र का स्तुति के लिए ये मंत्र लगेगा इस प्रकार की कोई साक्षात शब्द यहाँ नहीं है तो अगर कहेंगे कि इंद्रिया इसमें तृतीय श्रुति दिख रहा है तो कहेंगे इंद्रिया अगर तृतीय श्रुति कहेंगे तो इसका अर्थ हो गया कि इंद्र देवता संबंधी के द्वारा क्योंकि इंद्रिय का अर्थ हो गया इंद्र देवता संबंधी मंत्र आगे टा है अर्थात तो इंद्र देवता संबंधी मंत्र के द्वारा इतना तो अर्थ आ जाएगा किसका भी स्तुति करेंगे किस का स्तुति करने में व्यवहार होगा ये तो नहीं मिला स्पष्ट होगा और इंद्रिया के द्वारा ये किसका अंग होगा ये पता नहीं चल रहा है ही स्तुति स्तुति करता करता है। मंत्र करता है? मंत्र इंद्र मंत्र का नाम है। तो वो करता इंद्र के द्वारा किन्तु तो इंद्र के लिए व्यवहार होगा ये ऐसा सीधा पता नहीं चलता इंद्र देवता के लिए आप कहेंगे की मंत्र में दे दिया भो इंद्र कदाचित इस प्रकार के कहेंगे तो आपको कोई साक्षात शब्द मिलना चाहिए जो कहेगा कि यह मंत्र इंद्र देवता को आवाहन करने के लिए लगेगा ऐसा एक वाक्य आपको चाहिए अभी ऐसा नहीं है केवल आपको इंद्रिया इतना ही एक ही शब्द है और ये शब्द कह देता है कि इंद्र देवता अवश्य ठीक है इंद्र इसका देवता है किंतु लगेगा किधर जैसा दृष्टान्त देने के लिए इस पदार्थ का मालिक वो है किंतु व्यवहार किसके लिए होगा ये दोनों अलग है ना तो निस किसके लिए व्यवहार होगा किसका स्तुति करने के लिए व्यवहार होगा ऐसा साक्षात नहीं कहा गया आप कहेंगे कि इंद्र का प्रकाशन करने का सामर्थ्य है तो इंद्र को ही उपस्थान किया जाएगा इंद्र का स्तुति करेंगे क्योंकि इंद्र का स्तुति करना है इस मंत्र के द्वारा अर्थात इंद्रिया इंद्रम उपतिष्ठती ऐसा आपको एक वाक्य लाना पड़ेगा वाक्य तो नहीं है लिंग से मिल गया कि इंद्र यहाँ देवता है किंतु यह मंत्र इंद्र देवता का उपस्थान के लिए व्यवहार होगा ऐसा वाक्य श्रुति में नहीं है आप एक तो ये इंद्र का स्तुति हो रहे है ऐसे कहने के लिए और एक वाक्य आना चाहिए ना हाँ क्यूँकी इंद्र का अर्थ बहुत हो सकता है क्योंकि यदि परमेश्वरी धातु से आ जाएगा कि इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्य वाला इंद्र परमात्मा को भी कहा जाता है तो इसलिए इंद्र अर्थात तो हमारा अमरावती इंद्र होगा अथवा तो परमात्मा इंद्र होगा अथवा तो और किसी के लिए जो ऐश्वर्यवान है उसको इंद्र कह दिया जाएगा ये संशय आने से आपको वाक्य चाहिए कि यह कि किस देवता के लिए व्यवहार होगा उसमें इंद्र शब्द वास्तविक किसके लिए कहा जा रहा है कैसे निश्चय होगा क्योंकि बहुत जगह व्यवहार हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि प्रत्यक्षो विनियोजक शब्दो अस्थि किंतु अभी आपको कल्पना करना पड़ेगा अर्थात तो इंद्रिया इंद्रम उपतिष्ठते इस प्रकार की आपको एक वाक्य कल्पना करना पड़ेगा वो वाक्य कहा जाएगा श्रुति अर्थात तो साक्षात श्रुति नहीं है कहने के लिए की इंद्रिया इंद्रम उपतिष्ठते इस प्रकार की साक्षात श्रुति नहीं है आपको एक कल्पना करना पड़ेगा तो यहाँ नो ना, ना। तो, तो अर्थात कौन किसका अंग बनेगा यहाँ ऐसे मंत्र अंग बनता है तो यहाँ कहते है की अभी आपको एक श्रुति चाहिए जो की कहेगा क्यूँकी आखिरी श्रुति में सामर्थ्य है अंग कहने के लिए बाकी जितने सारे कहेंगे वो सब श्रुति का कल्पना करवाएंगे तो लिंग भी अगर आप यहाँ इंद्र का प्रकाशन हो रहा है इंद्र यहाँ लिंग से निर्णय होगा ये मंत्र इंद्र का स्तुति में व्यवहार होगा आपको एक बाकी ऐसा कल्पना करना पड़ेगा बाकी अर्थात श्रुति अर्थात तो इंद्रिया इंद्रम उपतिष्ठते ऐसा वाक्य लाना पड़ेगा तो ऐसा तो श्रुति में है नहीं तो आपको कल्पना करना पड़ेगा अभी देखिए लिंगादिशो न प्रत्यक्ष विनियोजक शब्दों अस्त किन्तु कल्प्यवच तेर तेर अर्थात लिंगादि भी विनियोजक शब्द हाँ कल्प्यत है अभी लिंग अगर विनियोग करेगा विनियोग तो अंगांगी भाव बोधन करवाएगा तब आपको श्रुति कल्पना करना पड़ेगा जब तक लिंग श्रुति का कल्पना करेगा शब्द हाँ कल्प्यत है हाँ श्रुति जब तक करेगा क्ष विनियो कृतत्व ये वाक्य का अर्थ पहले चतुर्थ पंक्ति में देखिये इंद्रिया गारहपत्यम उपतिष्ठ दृतिया वहाँ गारह क्या विभक्ति है द्वितीया तो जैसे इम अग्रिबणन रसनाम ऋतवाधानी द्वितिया द्वितिया तो द्वितिया होने से कहते हैं कि यह मंत्र अस्वाभिधानीम ग्रहण करने में लग जाएगा इमाम अग्रिगणम राम रित ये मंत्र हो गया ये कहाँ लगेगा तो अस्वाभिधानी द्वितिया दिया तो द्वितिया में द्वितीय श्रुति अभी कर दिया ये मंत्र अस्वाभिधानी ग्रहण करने में लगेगा इसी प्रकार की यहाँ ग्यारह है तो वो कह देगा कि यह जो इंद्रिया गर्भपत्य में उपतिष्ठा थे अग्नि का स्तुति करने में यह इंद्रिय लग जाएगा क्यों कहते गार्भपत्य साक्षात द्वितीय विद्यमान है और क्या अग्नि है तो अभी कहेंगे कि ये इंद्रिया में टा था कहेंगे टा अभी नहीं कह पाएगा कि किसके लगेगा वो खाली कहेगा कि किसी का एक अंग बनेगा टा देगा इंद्र संबंधी मंत्र के द्वारा किसी का एक उपस्थान होगा किंतु किसका होगा अगर कहेंगे इंद्र देवता का होगा तो कहेंगे आपको श्रुति कल्पना करना पड़ेगा किंतु तो गर्भपत्यम लेंगे तो साक्षात विद्यमान है तभी तो तो गर्भपत्य लेंगे तो आपका कोई कल्पना करना नहीं पड़ेगा किंतु अगर इन्द्र देवता लेंगे तो श्रुति कल्पना करना पड़ेगा तो वो दूर पड़ जाएगा तो ठीक है अभी कहेंगे गर्भपत्यम इसको इंद्र कैसे कह देंगे क्योंकि मंत्र है इंद्र संबंधी तो अगर आप गर्भपतियों को स्तुति करेंगे अर्थात कदाचन स्तरी रसी न इंद्र तो इंद्र शब्द का अर्थ आपको गर्भपतियों लेना पड़ेगा हे इंद्र आप कभी घातकों नहीं होते इंद्र शब्द से भी गर्भपतियों को लेना पड़ेगा कहेंगे हाँ ठीक है, है। क्योंकि गर्भपतियों अग्नि उसी में कर्म करके उसके द्वारा कर्म करके सारे अपना ऐश्वर्य अशु, प्राप्त करता है इस दृष्टि से गर्भपतियों को भी इंद्र शब्द से कर दिया गया यहाँ बिचारा सब टीका दिका में दिखाता है इसका हुआ अर्थात इंद्री नामक मंत्र के द्वारा गारोपती अग्नि का स्तुति करेगा तो तो विनियोग करेगा और लिंग अगर करेगा तो उसको एक श्रुति कल्पना करना पड़ेगा तो लिंग यहाँ जो इंद्री ये जो शब्द है यह लिंग है लिंग अर्थ प्रकाश करता है किस अर्थ को प्रकाश करता है इंद्र, देव, इंद्र को तो अर्थात तो अगर लिंग के अनुसार हम मंत्र का विनियोग करेंगे कहेगा इंद्र का स्तुति में व्यवहार करिए क्योंकि इंद्र देवता अवश्य तो कहेंगे ऐसा वाक्य नहीं है वेद वाक्य नहीं है कि यह मंत्र इंद्र देवता का उपस्थान के लिए व्यवहार होगा ऐसे वेद वाक्य नहीं है श्रुति को कल्पना करेंगे तब तो गारोपति द्वितीय श्रुति वो साक्षात पहले भी विनियोग कर देगा ये शीघ्र कर देगा उसको कल्पना करना पड़ेगा वो कल्पना करते करते आगे भाग्य देखें यावच्छ ते ही ते अर्थ लिंगादि भी है विनियोजक शब्द उनको कल्पना करना पड़ेगा याव चे ही विनियोजक शब्द कल्पित है तावत तो प्रत्यक्ष मूल में जब तक विनियोजक शब्द लिंगादि के द्वारा कल्पना किया जाएगा तब तक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अंगांगी भाव निर्णय कर दिया अर्थात यह मंत्र कारोपति अग्नि का स्तुति में व्यवहार हो जाएगा लिंग अभी नहीं कर पायेगा तो इसका विचार दिखाएंगे ठीक है तेम कल्पकत्व सब्ते व्याहत अभी वो कल्पना लिंग कल्पना कब करेगा कहेगा ये नहीं तो किसका अंग होगा ये मंत्र किसका अंग होगा ये तो व्यर्थ नहीं होगा इसलिए लिंग कहेगा कि मंत्र व्यर्थ नहीं होगा इसलिए हम एक श्रुति का कल्पना करवाएंगे तो अभी लिंग में ये सामर्थ्य आएगा कि मंत्र व्यर्थ न हो इसलिए हम श्रुति कल्पना करेंगे अभी साक्षात श्रुति कह दिया हम तो विनियो करवा दिया तभी लिंग में जो सामर्थ्य था श्रुति कल्पना की वो व्याहत तो हो गया वो तो नाश हो गया इसलिए लिंग कल्पना नहीं कर पाएगी कर पाएगा अतएव अंत अर्थात इंद्र रिख का लिंगात न इंद्र उपस्थापना अर्थात तो ईन्द्री लिंगात तो न उपस्थापना लिंग से इंद्र देवता का उपस्थापन करने के लिए ऐन्द्रिक नहीं है किंतु कि गर्भपत्यम उपतिष्ठते इति ये साक्षात श्रुति है गारहपत्यमित द्वितीय श्रुतिया गर्भपत्य उपस्थापना गर्भपत्य का उपस्थापन करवाएगा अत्र अत इंद्रिया षष्टअ लिंगात इंद्रिय सूतिका लिंगात इंद्र उपस्थापना लिंगा न इंद्र उपस्थापन दे देना तो इंद्रिया इंद्र उपस्थापनार्थत्वम न ष्टी हटा देंगे तो इंद्री इंद्र उपस्थापना था न किसे इंद्र का उपस्थापन करवा रहा था ये यह मंत्र लिंग से।, लिंग से पहले दे दिया लिंगा इसलिए रेख इंद्रो उपस्थापन जो करता था लिंग से वो नहीं कर पाएगा क्योंकि पहले कर दी इसका देखिए टीका आ गया दक्षिण पार्श में राइट साइड में यावच लिंगादि भी शब्दो शब्दों अर्थ प्रकाशनादिना कल्प्य जब तक लिंगादि भी लिंगादि के द्वारा आदि कहने से आगे वाक्य प्रकरण स्थान ये सब उनके द्वारा शब्द शब्द श्रुति अर्थ प्रकाशनादिना कल्प्य लिंग में सामर्थ्य है अर्थ तो को प्रकाश करने का और इंद्रिया में सामर्थ्य है इंद्र देवता को प्रकाश करने के लिए तो उसको आधार करके हम अभी श्रुति सु, कल्पना करेंगे जब तक करेंगे ताबत प्रत्यक्ष उपलब्ध या प्रत्यक्ष उपलब्ध है जो श्रुति शेषिणा शेषिग्या शेषिणा शेषिगियापत्य शेष सम्बधबोधिगारपत्येष शेष उधकोधन कर्वा दियात लिंगादीना विनियोजकश्रुति कल्पना द्वारण अभी लिंगादि विनियोजक श्रुति का कल्पना करके उसके द्वारा विनियोग सकते है प्रतिबद्धता अभी लिंग में और कल्पना करने का सामर्थ्य ही नहीं रह गया वो तो पहले कोई दूसरा कर दिया तेब्ध हो गया प्रतिबद्ध हो गया अगर श्रुति नहीं होती तब तो उसका कल्पना कर देता त्र लिंगात श्रुते है प्राबल्य सिद्ध्या तो से श्रुति का प्राबल्य जब सिद्ध हो गया तस्मात तस्मात् तो दुर्बलभ्यो वाक्यादिभ्य लिंग से और तस्मात्ंगात लिंगात लिंगा तो दुर्बल है वाक्यादि ओ आदि से तस्या श्रुत्या प्राबल्य सिद्ध है क्योंकि लिंग से अगर श्रुति प्रबल हुआ जो लिंग से दुर्बल हुए वाक्यादि उनसे श्रुति प्रबल होगा तो प्राबल्य सिद्ध है तावत लिंगात प्राबल्यम उदाहरण प्रदर्शयन साधयती तो श्रुति बलवान है इसको अगर कह देंगे बाकी सबसे श्रुति बलवान है ये तो के आ, ये कह रहे हैं तो श्रुति प्रबल है लिंग से इतना हो जाएगा तो बाकी सबसे प्रबल हो जाएगा जा। तो ये सांख्य का निराकरण किया जाने पर ब्रह्म सूत्र में आगे कहते हैं एत योगः प्रत्युक्तः प्रत्युक्त सांख्य का निराकरण हो गया वेदांत के द्वारा आगे कहते हैं इसके द्वारा योग का भी निराकरण हो गया तो वहां वासी में कहा जाता है कि प्रधान मल्ल निर्वहन न्याय अगर प्रधान मल्ल हार गया <laughs> <laughs> तो बाकी सब तो गए तो सांख्य वेदांत का सबसे नजदीक है इसी प्रकार की हैं श्रुति का सबसे नजदीक है अगर लिंग से ही श्रुति बलवती हो जाएगी तो सभी से बलवती हो जाएगी प्रदर्शन अतएव अतएव ये मूल में वाम पार्श्व में तृतीय पंक्ति में है अतएव इसके लिए कहते हैं टीका दक्षिण पार्श्व में, में अतएव लिंगादिभ्य श्रुते प्रबलवाद लिंगादि से श्रुति प्रबल होने से इंद्रिया आगे टीका में दिए इंद्रिया ये प्रतीक ले रहे हैं जो मूल में है ना तृतीय पंक्ति में अत एवं यही इंद्रिया का प्रतीक लिया छोटा लिख दिया किंतु ये प्रतीक होना चाहिए इंद्रिया आती है प्रतीक ले करके आगे कहते इंद्रिया में क्या विभक्ति है षष्टी है तृतीय कहा है कहा अभी हम मूल में कहा ले रहे हैं इसको मूल में किस जा अतय इंद्रिया वो ष्ठी है तृतीय है षष्ठी है तो इंद्रिया उस जागा का प्रतीक लेते हैं इंद्रिया गारहपति को नहीं ले रहे हैं जो अतय इंद्रिया इंद्रिया प्रतीक हो गया षष्ठी नेन्द्र सस्सी इत्यादि इंद्र प्रकाशन समर्थाया इंद्रिया समर्थाया ष्ठी है इंद्र प्रकाशन करने के लिए समर्था है ऋचठी तो न लिंगात इंद्र उपस्थान लिंग से इंद्र का उपस्थान करने में ये अंग नहीं मतलब ये नहीं करायेगा नु अभी पूर्व पक्ष कहता है यदि इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य रूपात लिंगात इंद्रिया इंद्र उपस्थापना यहाँ तक पहुंचती पूर्व पक्ष कह रहे हैं इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य रूपात लिंगात इसमें लिंग क्या है कहते इंद्र को प्रकाशन करता है तो यह लिंग से इंद्रिय अंत इंद्र उपस्थापना उपस्थान ष्टि देने से तो लगा दिया ष्टी हटा देंगे तो इंद्रिक इंद्र उपस्थापना था नवती आरंभ था यदि अगर लिंग से इंद्र का उपस्थापन नहीं करवाएगा ये तरी त्रन तो तो प्रकाशन स्थम सामर्थ्य सामर्थ्य न वहाँ अन्य किसी का तो ईंद्री में केवल इंद्र का ही तो प्रकाशन हो रहा है अन्य किसी का तो प्रकाशन नहीं हो रहा है अदर्शन तहत मंत्र का क्यचिदी उपस्थापनाथत्व असंभवा किसी का भी उपस्थापन ये नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रसत से तो प्रतिषेध है इसको तो आप निषेध कर दिए अन्य तो कोई नहीं है तो फिर कस्यचित उपस्थापनार्थत्व असंभवात इसलिए वैर्थ्य में सत्त ये रिग व्यर्थ हो जाएंगे किसी का तो उपस्थापन नहीं कर पाएगा इति आशंक मूल में दिया चतुर्थ पंक्ति में किन्तु इंद्रिया गार्भपत्यम उपतिष्ठत इसके लिए टीका में सिद्धांत कहता है यद्यपि इन्द्र शब्द से पूर्व पक्ष कह की इंद्रिय के द्वारा इंद्र का ही प्रकाशन हो रहा है सिद्धांत कहता है कि ठीक है गारोपत्य का प्रकाशन नहीं हो रहा है यही तो आप कह रहे हैं इंद्र का प्रकाशन हो रहा है अत्र तो गर्भपत्य का नहीं हो रहा है सिद्धांत यहां से सिद्धांत कह रहे हैं यद्यपि यद्रश्द गर्भपत्ये अग्नौिर्नास्ती रूढ़ि इंद्रशब से गर्भपत्य नहीं खाते तथा तो गुण ऐश्वर्यगुण योग गर्भपत्य अग्नि ऐश्वर्य देगा उसे कर्म करने से अथवा याग साधन अभी याग करने के लिए ये अग्नि साधन ही है मुख्य है वह मुख्य इंद्र सदृशत्वाद तो गुण वृत्तिर ये गौण प्रयोग सादृश्यों को लेकर के गौण प्रयोग हो जाएगा जैसे सिंह माणव कग्निर्माणव अग्नि तो ये सब सादृश्यो को, को लेकर के गौण प्रयोग इसी प्रकार की यहाँ भी गौण प्रयोग मान लेंगे गौण मान लिया मुख्य हो गया तथा तथा इंद्रिया तत्प्रकाशन सामर्थ्य सत्वेन इंद्रिया इंद्रिया ऋचा ऋख के द्वारा तत्प्रकाशन सामर्थ्य सत्वेन अभी इसके द्वारा किसका प्रकाशन हो सकता है गर्भवत्य का तत्प्रकाशन गर्भपत्य प्रकाशन सामर्थ्य सत्वेन त गौण वृत्ति लेकर के ये मंत्र गर्भवती अग्नि का भी प्रकाशन कर सकता है इंद्र शब्द काहपत्य लेंगे तत्प्रकाशन सामर्थ्य मंत्र में होने से द्वितीयाश्रुतःपनाथ निर्विघ्न उपपद्यत सामते द्वितीय के द्वारा गार्भपत्य तदुपस्थान तत्पद से गार गारहत्य उपस्थान निर्विघ्न हो जाएगा इति समादते इंद्रिया गार्भपत्यम अत्र आशय यहाँ ये विचार यहा। करना है इंद्रिया उपतिष्ठते इति शूयते ये वेद वाक्य है ये ब्राह्मण वाक्य है, तो, है। इंद्र आ रहा है के द्वारा गारपत्य गार्भपत को लेंगे किंतु कहेंगे कि आप इंद्र शब्द से गारपत्य को ले कैसे रहे हैं कहते हैं मुख्य ये गौण प्रयोग है श्रुति तो श्रुति के के अनुसार है। है, हाँ। अगर विद्यमान है, बाकी सबको अनुकूल करके चलना है इसका जैसे जैसे किसी यार का कहा गया है उसका फल स्वर्ग इसमें इंद्र देवता का बंद हुआ है देखो उस मंत्र का देवता इंद्र है तो इंद्र को अनुभव हाँ। तो यहाँ मतलब आप दृष्टांत दे रहे हैं जहाँ किसी का बात नहीं कहा गया है वहाँ हम स्वर्ग ले सकते हैं इसी प्रकार की यहाँ इंद्र शब्द से किसी को लेंगे इसी प्रकार स्पष्ट नहीं कहा गया है इसलिए इंद्र देवता को ले जाएंगे ऐसा कहेंगे उस, उस मंत्र का देवता इंद्र है उस देव मंत्र में इंद्र शब्द व्यवहार हुआ है तो इंद्र शब्द से किस लिया जायेगा तो तो देवता हो गया इंद्र इंद्र को जैसे सा देवता अर्थात तो सा देवता अश्य मंत्र इस मंत्र का देवता इंद्र क्यों हो जाएगा तो इंद्र सा इंद्री इसमें हो जाए ना।, ना, ना, ना, ना। देखिए ये मंत्र में है कदाचन स्तरी रसी न इंद्र इस मंत्र में इंद्र शब्द है इसलिए मंत्र का नाम हो गया ओ इंद्री तो इसलिए मंत्र को का। मंत्र को इंद्री क्यों कह दिया कहते इंद्र मंत्र में है अर्थात तो इंद्री कहने से इंद्र को प्रकाश करता है अर्थात कहता है कि तो इस मंत्र में इंद्र है किंतु इस मंत्र में इंद्र शब्द है ये इंद्र शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए अभी अर्थ क्या वो निश्चय नहीं हो रहा है अर्थात हम अमरावती वाला को कहेंगे परमेश्वर को कहेंगे अथवा अन्य कोई ऐश्वर्य वाला को भी कह सकते हैं इंद्र शब्द है किन्तु इंद्र शब्द रूढ़ है अमरावती वाला है तो परमेश्वरों में भी व्यवहार होता है तभी तो कहते हैं कि ऐसे होने से इंद्र देवता को नहीं लिया जाएगा क्यों? कह देखिए गारहपत्यम द्वितीय विभक्ति है अगर अब इंद्र देवता को ले लेंगे जो इंद्रिया गर्भपत्यम उपतिष्ठते अभी ये श्रुति को क्या करेंगे इसको कहा विनियोग करेंगे दुण दुण दुण दुण दुण दुण दुण। फिर कहना पड़ेगा कि इंद्रिया गर्भपत्यम इंद्रित हो गया रिका तो इसके द्वारा गारहपत्य का स्तुति करें अगर आप वास्तविक इस मंत्र के द्वारा इंद्र का स्तुति करेंगे तब गारहपत्य का अर्थ इंद्र करना पड़ेगा ये तो कभी नहीं हो पाएगा गारहपत्य का अर्थ इंद्र नहीं कर पाए बरम इंद्र का अर्थ गार्हपत्य कर दे सकते हैं स्पष्ट हुआ ना इंद्र का इंद्र का अर्थ गार्हपत्य ले लेंगे अगर आप इंद्र देवता का स्तुति के लिए करेंगे तो ये वाक्य जो इंद्रिया गार्भपत्यम उपतिष्ठ थे ये गार्भपत्यम द्वितिया इसको क्या करेंगे गार्भपत्यम का गार अर्थ इंद्र ये नहीं हो पाएगा गर्भपत्य को कभी इंद्र नहीं कहा जाएगा इंद्र गार्भपत्यम से ग्रहण हो मतलब गार्हपत्यम इंद्र शब्द से ग्रहण हो सकता है अर्थात ये जो गर्भपत्य गर्भपतियों उपतिष्ठ उपतिष्ठते ये वाक्य व्यर्थ न हो इसलिए गर्भपतियों को ग्रहण करना पड़ेगा अगर ये वाक्य नहीं होता तब तो इंद्र देवता के लिए व्यवहार हो जाता अच्छा आगे टीका में त्रप्रकाशन सामर्थ्य सामर्थ्य रूप लिंग पूर्व पक्ष कहना आरम्भ करता है ये मंत्र का तो अर्थ हो गया आगे तत्र इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य रूपात लिंगात इसमें इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य है क्योंकि साक्षात इंद्र शब्द है लिंगात मंत्र इंद्र विषय क्रिया साधन गम्य ते यह मंत्र इंद्र को विषय करने वाला क्रिया अर्थात तो इंद्र संबंधी याग में व्यवहार होगा साधन होगा यह मंत्र ये गम्य और यदि असो मंत्र इंद्र प्रधान क्रिया या साधकों न भवे यह मंत्र को अगर इंद्र प्रधान वाला क्रिया में अगर व्यवहार नहीं करेंगे तो तदानिम तो अनेन मंत्रेण इंद्र प्रकाशन व्यर्थ है तो ये मंत्र इंद्र को फिर क्यों इस मंत्र शब्द में इंद्र शब्द क्यों रखे हैं तो ये तो व्यवहार नहीं हुआ तस्मात तो तस्मात्तन मंत्र करणक क्रिया प्रति इंद्र प्रधानमती इति बुद्धि उत्पादन लिंग विनियो तो पूर्व पक्ष कहे क्या तस्मात्तन क्रिया एतत् मंत्र एतन मंत्र करणम यश क्रियाया सा क्रिया हो गया एतद मंत्र कर्णक्री हो गया एकत्र मंत्र करण क्रियाया सा क्रिया इसी क्रिया के प्रति इंद्र प्रधानम् क्योंकि इंद्र का प्रकाशन हो रहा है इंद्र प्रधानमिति प्रधानमतिश बुद्धि उत्पादन होगा कौन करवाएगा कहते लिंग करवा दिया लिंग कह दिया कि यहाँ इंद्र देवता है इंद्र संबंधी ये है तो इंद्र का स्तुति करेंगे तो अभी कहते हैं इंद्र का तो स्तुति करेंगे किन्तु तो साक्षात वाक्य नहीं है इसलिए सिद्धांत कह गया कि नहीं कर पाएंगे ये विचार आगे दिखाएंगे अभी यहाँ तक इतना कहते हैं तो बुद्धि उत्पादन ये लिंगे नियोग लिंग विनियो लिंग विनियोग लिंग इस प्रकार की विनियोग करेगा अर्थात बुद्धि उत्पादन करवा देगा ये तो इंद्र का स्तुति करने में व्यवहार होगा अभी इस प्रकार की बुद्धि करवा दिया किंतु तो कैसे करेंगे खाली हमारा बुद्धि होने से नहीं होगा ना श्रुति का वाक्य होना चाहिए तो कहेंगे आगे हम कल्पना करेंगे विनियोग और का अशोक क्रिया आई तो वो क्रिया क्या है तो विशेष जिज्ञासायाम प्रश्न होने से कहते हैं कि इंद्रिया उपतिष्ठते इति अने इंद्रिया उपतिष्ठते उपतिष्ठते स्तौति स्तुति करते हैं इति अने अविरुद्ध पदद्वय रूपेण इंद्रिया उपतिष्ठते इसमें कोई विरोध नहीं है अविरुद्ध पदद्वय रूपेण वाक्यन उपस्थान क्रियायाम पर्यवसान क्रियते उपस्थान स्तुति तो स्तुति रूप क्रिया में ये मंत्र लग जाएगा ठीक है तो क्यों कहते हैं कि वही दो पद है और इंद्रिया और इंद्रिया उपतिष्ठाते तो इसके द्वारा व्यवहार हो जाएगा इंद्रिया देवता के लिए का ये वास्तविक ऐसा नहीं है यहाँ मतलब यहाँ साक्षात तो श्रुति नहीं है तो यहाँ कहते हैं कि अर्थात तो ऐसा है कि आप खाली उपतिष्ठाते कल्पना कर लेंगे क्योंकि वाक्य से लगता है कि स्तुति किया जा रहा है इसलिए खाली आप उपतिष्ठाते इतना ही कल्पना कर लेंगे ये कहेगा तो ये अर्थात आप श्रुति का कल्पना के उपतिष्ठते श्रुति कल्पना कर रहे हैं ना लिंगो भी इंद्र देवता का स्तुति में ये मंत्र को व्यवहार कर देगा कैसे करेगा कहते इंद्रिया उपतिष्ठते ये कल्पना करेगा यही श्रुति का कल्पना करता है श्रुति का कल कल्पना कल करता है कर, नही है, नहीं है। ये जो उपतिष्ठाते वाला शब्द कहने वाला श्रुति नहीं है ये कल्पना करता है उपस्थित ते या तो गर्भपत्यम तो दे दिया ना हाँ, तो इसलिए और इंद्र को उपस्थान नहीं करवा पाएगा हाँ, इंद्र के लिए कुछ तो इसलिए पूर्व पक्षी कहेगा कि इंद्रिया उपतिष्ठते इतना कल्पना कर लेंगे और इंद्रिया उपतिष्ठते कहने से अब कहेंगे और किस को करवाएंगे तो कहेंगे उसमें साक्षात इंद्र विद्यमान है इसलिए आप अन्य किसी को खोजना जरूरत नहीं अगर ये वाक्य नहीं होता इंद्रिया गर्भपत्यम तब उतने में ही काम हो जाता ये पूर्व पक्ष कहा तथा सती इंद्र मंत्रेण इंद्रम उपतिष्ठे तिष्ठेत अयम अर्थ परिवश्यति लिंग से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा एक वाक्य कल्पना कर लेंगे अर्थ वाक्य मंत्र श्रुति तो इंद्रिया तो उपतिष्ठते श्रुति कल्पना करके इंद्र देवता का स्तुति के लिए व्यवहार कर लेंगे तो सिद्धांति यहां से आगे सिद्धांति कहेगा ठीक है आज यहाँ तक पूर्णमुद पूर्णमित पूर्णमुश पूर्णमेवशिष्य शा शांति शांति